सूचीमुख, फलमुख विकट विकटानन करालाकटक मदन जीवक, हुंबक, करकश, कलकी, वाहन, जीवक हुतु चंडबाहु कुकुर, जंबुकाक्ष, झ्रम्बण तीक्षणभ्रंग, त्रिकंटक चतुर्गुप्त चतुर्बाह चक्राक्ष चतुर्शिष्रा वज्रघोष उधर्वकेश महामाया महाहन मखशत्रु मरखास्क सहघोष शिरालक, अंधक सिंधु नेत्र कूपक कपलोचन गुहाक्ष गंडोगल चंडधर्म यमांतक लड्डून पटसेन पूर्जित पूर्वटारक स्वर्गशत्रु स्वर्ग बल दुर्गा स्वर्ग कंटक, अति स्वर्गकंटक अतिमाय ब्रहन्माय उपमाय उलोकजित पुरुषेन, विषेन, कुंतीशेन परूशक भलक कशूर मंगल दृगण कोलाट कुशव दासेर, वब्रुवाहन, धृष्टहास दृष्टकेतु, परिक्षेपता अपकंचुक महामह महादंष्ट दुर्गति स्वर्गमेजय, षटकेतु ष वसु षटप्रिय, षट दुर्विनीत छिन्नकर्ण मूषक अठासी महाशी महाशीर्ष मदोत्कट कुंभनास, कुंभग्रीव घटोदर अश्वेड महा कुमांड पुतिनासिक पुती दंत पुत्यास्य, चक्षु इत्यादि इस प्रकार के ये शूर हिरण्याकश्यु के ही समान हैं और मेरे महाबल वाले पुत्र हिरण्याक्ष के तुल्य हैं। उनके एक एक के सैकड़ों से भी अधिक पुत्र हैं जो बहुत ही शुर उत्पन्न हुए हैं मेरे सेनानी मध्योद हैं और मेरे पुत्रों के पीछे दौड़ लगाने वाले हैं। जब भी संग्राम होगा तब उसमें ये लोग प्रौध और अधम अमरों का नाश कर देंगे जो कोई भी युद्ध में कुपित होंगे परम श्रेष्ठ सहस्त्रो अक्षोह हीणी हैं वे सब भस्मीभूत ही हो जाएंगी। हां, हंत विचारी स्त्रियां क्या है अर्थात युद्ध में ये क्या ठहर सकती है उसके समर की सीमा में सभी माया के विलास वाले हैं तथा महामाया के विनोद से समन्वित हैं जब वे मेरे शुर कोप करेंगे तब संपूर्ण बल भस्म सात हो जाएगा सो व्यर्थी शंका से तुम्हारा मन खिन्न नहीं होवे इतना यह कहकर भंड्र नृप के आसन से उठकर खड़ा हो गया था और महाबली कुटिलाक्ष सेनानी ऐसी से बोला था उठ जाओ और अपनी समस्त सेना को सब और ऐसी सज्जित करो और शून्य के सब और द्वारों पर सेना लगा दो तुम दुर्गों का संग्रहण करो जहाँ पर सैकड़ों ही क्षेत्र निकाय होंगे मंत्रियों और पुरोहितों के द्वारा दुष्ट अभिचार कर्मानुष्ठान करना चाहिए तुम शस्त्रों को सज्जित करो क्योंकि यह युद्ध अब उपस्थित हो गया है सेनापतियों में जो कोई भी है उनको इसी समय हमारे सामने करो जो अनेक बल के संघात के सहित घोर दर्शन वाले हैं उसने संग्राम के समय में आगे समापतित होकर विजय प्राप्त की है देवों के सत्व से बहुत ही दर्प वाली उस महामूड़ा को चोटी खींचकर खींच लाओ तीन सहस्त्र के अधिप महान सत्व वाले चूम के नाथ कुटिला से यह कहकर वह भंड अंतेपुर में चला गया था इसके अनंतर आक्रमण करके आती हुई श्रीदेवी की यात्रा के निःसात महान घोर ध्वनिया दैतेंद्रो के द्वारा सुनाई दी थी जो कानों को बहुत ही दुखद हो रही थी दुर्मत वर्णन। इसके अनंतर श्री ललिता देवी की सेना के निसरण की प्रतिध्वनि ने असुरेंद्रों को उच्चाल कर दिया था जो कि धुंदुबियों की अती उद्धुर ध्वनि उस समय में हो रही थी दिशाओं के मर्दित करने वाली उसने पयोधियों का घर भी शुभ हो गया था और समस्त लोग उस महान भीषण एवं घोर ध्वनि से बहरा हो गया था उस समय में तीनों भुवन कांप उठे थे। इधर दैत्यों के निशान का घोष भी दिशाओं के समूह को मर्दित कर रहा था तथा पर्वत की कंदराओं का भेदन कर रहा था एवं नभोमंडल में ऊपर उठ गया था महान नरसिंह के क्रोध से निकलने वाली हंकार के समान जो उद्धत ध्वनि थी वह देवों के शत्रुओं की झलरी बहुत ही अधिक विरसता उत्पन्न कर रही थी इसके उपरांत किलकल की ध्वनि से शब्दा दैत्यों की श्रेणिया हो रही थी वे सभी परमेश्वरी उस देवी के प्रति बहुत ही कुछ होकर सन्नत हुए थे वे बहुत ही ऊँचा रोहनाचल रत्नों से विचित्र कर्म से ढके हुए शरीर वाला एक जंगम के ही समान शोभित हो रहा था कोई भट्ट अपनी अति घोत कृपाण को जो शस्त्रकार से गोपित थी काल के ही समान उदग्र को हिला रहा था एक और अपने कर के अग्रभाग से भाला हाथ में लिए हुए अश्व पर समारोड़ होकर वीथी में चरण करने वालों को तित्रितर कर रहा था कुछ योद्धागण बहुत ही ऊंचे वपु वाले हाथियों पर समारोड़ थे जो कि उत्पाद वाली वायु के सम्पात से प्रेरित पर्वतों के ही तुल्य दिखाई दे रहे थे उस समय में बड़े बड़े आयुधों के द्वारा प्रहार किए जा रहे थे उनमे कतिपय आयुधों के नाम ये है पट्टीश बिधुर भिंडी पालक द्रुहीण भुषुंडी कुठार मुसल गदा शघनी त्रिशिक वीशिक अर्धचक्र महाचक्र वक्रांग उर्गानन फणी शीर्ष धनुष दंड क्षेपिणाकास्त्र वज्रवाण दशद्वर यवमध्य मुश्तिमध्य वलल खंडल कटार कोण मध्य सैकड़ों से भी अधिक फणी दंत पाषायु पाशातुंड सहस्त्रों तुंड। इस प्रकार से जीवों के विनाशक आयुधों का प्रयोग किया जा रहा था परिकल्पिता हस्तों के अग्र वाली वर्भित दैत्यों की कोटिया हैं। कुछ अश्वों पर सवार थे कुछ हाथियों पर आरूढ़ थे और कुछ गर्दभों पर बैठे हुए थे कुछ ऊँटों पर सवार कुछ वृको आरोप समारूढ़ तथा कुछ श्वानों पर सवार थे काक आदिकों पर भी सवार थे तथा ग्रद्रो और कंको पर सवार कुछ हो रहे थे कुछ व्याग्र आदि पर सवार थे तथा कुछ सिंह आदि पर आरूढ़ थे अन्य शर्भों पर सवार थे सो कुछ भेरुंडों पर समारूढ़ हो रहे थे शुक्रों पर कुछ दैत्य सवारी किए हुए थे एवं व्यालों पर और प्रेतों पर कुछ सघार थे इस रीति से अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठ कर ललिता देवी के प्रति आक्रमण कर रहे थे प्रबल क्रोध से उनका अपना आशय भी मूर्छित हो रहा था परम कुटिल दुर्मत नामक सेनापति को दश अक्षो सेना से संयुक्त करके ललिता देवी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था अपने अत्युत्कट बल के द्वारा संपूर्ण विश्व को दग्ध करने की इच्छा वाले की तरह ही भेटों से युक्त वह सैनानी ललिता देवी के सामने गया था वह अपने पटो के महा घोषो ऐसी भुवनों का भेदन करता हुआ गया था वह धुरम अठारह से समन्वित होकर उस देवी के समक्ष में प्राप्त हुआ था इसके पश्चात भंडासूर की आज्ञा पाकर महान बलवान कुटिलक्ष ने शून्य के प्राचीन पुर द्वार पर रक्षा करने के लिए दश अक्षोहीणी सेना से समन्वित ताल जंग को कल्पित किया था जो अर्वाचीन नगर का द्वार था उस पर दश अक्षोहीणी सेना ऐसी से संयुक्त ताल नामक दैत्यो को रक्षण के लिए नियुक्त किया था पश्चिम के पूर्व द्वार पर भी दस अक्षोहिक्षियों से युक्त तालग्रीव नाम वाले दैत्यो को कल्पित किया था उत्तर में जो पुर द्वार था उस पर महान बली तालकेतु को रक्षा के लिए उसने आज्ञा प्रदान की थी वह भी दक्ष अक्षोणी सेना से समन्वित था नगर के साल वलय में कपी शीर्षक ग्रहों में मंडल के आकार से वास करने के लिए दस अक्षोह सेना को आदेश दिया था इस रीति से पाँच सौ सेना को पुर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था उस नगर शून्य की सुरक्षा के पूरे प्रबंध का समाचार अपने स्वामी से निवेदन कर दिया था कुटिलाक्ष ने कहा हे hey स्वामी, आपकी आज्ञा से नगर की सुरक्षा के लिए सेना नियुक्त कर दी है और उस ललिता पर धावा करने के लिए जो बहुत दुष्टा स्त्री है पहले ही दुर्मत को भेज दिया गया है हमारे किंकुरो ऐसी ही वह अबला तो बहुत ही निराश होगी फिर भी आपकी आज्ञा थी और राजाओं का यह आचार भी है कि अपने नगर की सुरक्षा करनी चाहिए भंडासुर से यह कहकर कुटिलाक्ष बहुत गर्व से युक्त हुआ था और सेनापतियों के साथ उसने अपनी सेना को सुसज्जित किया था इसके अनंतर कुटिलाक्ष ने एक दानव दूत को भेजा था वह ध्वजिनी से संयुक्त ध्वनि करता हुआ आया था और उसने ललिता की सेना को आवृत कर लिया था उसने किल, -किल की ध्वनि की थी वहाँ पर सहस्त्रों की संख्या में योद्धा थे और कम्पायमान अस्तियों के द्वारा शक्ति के सैनिकों ने निपात किया था वे शक्तियाँ बहुत ही उदंड थी तथा स्पुर अठास के घोष वाली थी वे देदीप्यमान अस्त्रों की आभा से समन्वित थी और उन्होंने दानवों के साथ भली भांति से युद्ध किया था उन शक्तियों और दानवों का ऐसा अद्भुत संग्राम हुआ था जिससे ये तीनों लोग संशोभित थे तथा उस संग्राम में इतनी धूली उड़ी थी कि वह नभोमंडल तक छा गई थी रथों के बांसों में छाई हुई उठकर गजों के कंठों तक फैल गई थी तथा अश्वों के निवासों से विक्षिप्त होकर वे धूलियां ऊपर आकाश में पहुंच गई थी